श्रीमद्भागवत महापुराण दसमस्क अथ द्वेशशितमो दिषष्टितमोध्याय ऊषा अनुद्ध मिलुवाच बातनया मूषा मुपजे में यदुतम त्र युद्धम अबुद्घोर हरिशंको महत एक महायोगिख्या राजा परीक्षित ने पूछा महायोग संपन्न मुनीश्वर मैंने सुना है कि यदवंश सिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री ऊषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था आप कृपा करके यह वृत्तांत विस्तार से सुनाइए शी शुकुवाच बाढ़ पुत्र सद ज्येष्ठो बले ये न वामन रूपाया हर ये दाई मे दिनी श्री सुखदेव जी ने कहा परिचित महात्मा बली की कथा तो तुम सुन ही चुके हो उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था उनके सौ लड़के थे उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर तस्व रसुतो बाण शिव भक्ति रतः सदा मान्यो वदान्यो धीमा सत्यसंधो दृढ़व्रत दैत्यराज बलि का औरस पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था समाज में उसका बड़ा आदर था उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बात का धनी था सोणिताख्ये पुरे रम्भे तस्य सम्भो अकोत् तंकरायु ते मरा सहसुर्वाद्यन तांडवे तोड़म उन दिनों वह परम रमणीय सोणितपुर में राज्य करता था भगवान शंकर की कृपा से इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे उसके हजार भुजाएं थी एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे तब उसने अपने हजार हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया भगवान सर्वभूते सह शरण्यो भक्त वत्सलह वरण छंदया माँ सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो वाणासुर ने कहा भगवान आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें स एकदाह गिरीशम पार्श्वस्थम विरज दुर्मद किरेटे नार्क वर्णे न ना संस्पृत सत्पदाम भुजम एक दिन बलपौरुष के घमन में चूर बाणा सुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों के सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा नमस्ते ताम महादेव लोकानाम गुर अपूर्ण कामान कामपूरा पूरा देवाधिदेव आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं मैं आपको नमस्कार करता हूं। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष हैं दो सहस्रम तया दत्तम परम भारा भवत त्रिलोक्या प्रतियोद न लभे त्विते समम भगवान आपने मुझे एक हजार भुजाएँ दी है परंतु यह मेरे लिए केवल भार रूप हो रही है क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके कंडुत्या जान हम आद्याम चूर्णी अन्ध्री नीता द्रोह आज देव एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला था तथ्त्वा भगवान क्रुद्ध केतुस्ते भज्यते सदा तदर पगनम भवे मूढ़ संयुगमते बाणासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा रे मूढ़ जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा इतमतिशिष्ट स्वगृह प्रा विशनप्रतीक्षण गिरी सादेश नशन परीक्षित बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट गया अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बलभर्य का नाश होने वाला था त्योषा नामुहिता कन्याल्लबत कांते न प्राग्दृष्ट श्रुते न सा परीक्षित वाणासुर की एक कन्या थी उसका नाम था उषा अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन सपने में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को न तो कभी देखा था और न सुना ही था सा तम पश्यंती क्वासी कौन थे तिवादि सखी नाम मध्य त्यों उथ विफलाभिड़िता स्वप्न में उन्हें न देखकर वह बोल उठी राण प्यारे तुम कहाँ हो और उसकी नींद टूट गई वह अत्यंत विवलता के साथ उठ बैठी और यह देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूँ बहुत ही लज्जित हुई बाणस्य मंत्री कुंभा चित्रलेखा चतस्ुता सख्य प्रेक्ष कौतूहल समन्वता परीक्षित बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभाड उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा ऊषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थीं चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा केदसस्ते मनोरथः नतेद्यापि राजप्रत्योपलक्षये सुंदरी राजकुमारी मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पाणी ग्रहण भी नहीं किया है फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है उ दृष्ट कश्चि नरह स्वप्ने श्याम कमल लोचन पीतबाशा बृहद बाहुर योषिताम कहा सखी मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नौ युवक को देखा है उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है नेत्र कमल दल के समान है शरीर पर पीला पीला पीताम्बर फहरा रहा है भुजाएं लंबी लंबी है और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है तमहमृगे कांतम पाए ताधरम मधो क्वापियातंती छिप्वा महामृजाढ़वे उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मधु मुझे पिलाया परंतु मैं उसे अघा कर पी ही न पाई थी कि वह मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया मैं तरसती ही रह गई सखी मैं अपने उसी प्राणवल्लभ को ढूंढ रही हूँ चित्रलेखो वाच व्यसनम तेपकर सा त्रिलोक्या यदि भाव्य ते तमाले से दरम व्यस्ते मनोहर ता चित्रलेखा ने कहा सखी यदि तुम्हारा चितचोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी मैं चित्र बनाती हूँ तुम अपने चित्चोर वल्लभ को पहचान कर बतला दो फिर वह चाहे कहीं भी होगा मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी देव गंधर्व सिद्ध चारण पन्नगान दैत्य विद्याधरान यक्षान मनुजांश्च यथा लिखत यो कहकर चित्रलेखा ने बात की बात में बहुत से देवता गंधर्व सिद्धचारण पन्नग दैत्य विद्याधर यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए मनुजेसुचा विष्णिन सुरमानिम व्यलिखद राम कृष्ण प्रद्युम्न व्यक्ष लज्जिता मनुष्यों में उसने विष्णुवंशी वसुदेव जी के पिता सूर स्वयं वसुदेव जी बलराम जी और भगवान श्रीकृष्ण आदि के चित्र बनाए प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई अनिरुद्धम विलिखित भिक्षोषावाड्मुखे सोषावथाविति प्राहमा मही पते परीक्षित जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा मेरा वह प्राणवल्लभ यही है यही है चित्रलेखा तमाज्ञा पौत्र कृष्णस योग विहाय यो सा राजरका कृष्ण पालिता परीक्षित चित्रलेखा योगिनी थी वह जान गई कि ये भगवान श्रीकृष्ण के पौत्र हैं अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहुँची त्र सुतम सुपर्य प्राद्युम योगमाश्रिता गृहत्वा शोणितपुर सख्य प्रियम दर्शयत अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे चित्रलेखा योग सिद्ध के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया सातम सुंदरभरम विलोक्य मुदितानना दुष्प्रेखे स्वगृहे पुम रेमे मे प्राद्युम अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनुरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी परीक्षित उसका अंतपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी ओर कोई पुरुष तक नहीं सकता था परस्रगंधूपीसना पार भोजन भैक्ष शुश्रूषयाजिता गूढ़क शस्व प्रवृद्ध स्नेहयातया नारगणा स बुभे ऊषया पशते ऊषा का प्रेम दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था वह बहुमूल्य वस्त्र पुष्पों के हार इत्र फुलेल धूप दीप आसन आदि सामग्रियों से सुमधुर पेय पीने योग्य पदार्थ दूध शर्बत आदि भोज्य चबाकर खाने योग्य और भक्ष निगल जाने योग्य पदार्थों से तथा मनोहर वाणी एवं सेवा शुश्रुषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती ऊषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए उन्हें इस बात का भी पता न चला कि मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए ताम तथा यदुरेण भजमान हतव्रताम हेतु लक्षक्रो आ प्रताम भटा आवेदयाचक्रो राजते दुहितुर्भयम विचेषितम लक्ष मह कन्या कुलदूषण परीक्षित यदुकुमान अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुआरापन नष्ट हो चुका था उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट इस, इस बात की सूचना दे रहे थे और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया राजन हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वह आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है अनपाय भिरस्मा भिर गुप्ता प्रभो कन्या या दूषण पुम भे दुष्प्रे प्रभो इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते रहते हैं आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है तथा प्रभ्यथितो बाढ़ो दुभित श्रुत दूषण त्वरित कन्या का घाप्त परीक्षित पहरेदारों से यह समाचार जानकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहाँ बैठे हुए हैं कामात्मजम तम भुवन ही सुंदरम श्याम पिशंगा बरमु क्षण कुंडल प्रिय च मंडिताक्षित जी स्वयं कामतार प्रद्युम्नजी के पुत्र थे त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई न था सावरा सलोना शरीर और उस पर पीतांबर फहराता हुआ कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें लंबी लंबी भुजाएँ कपोलों पर घुंघराली अलकें और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति होठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चित्वन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी दिव्यंतमक्षय प्रियमया तदंग संगस्तन कुंकुमश्रजम बाहोर दम मधुमल अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पास में खेल रहे थे पासे से खेल रहे थे उनके गले में बसंती वेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था और उस हार में उषा के अंग का संपर्क होने से उसके वक्षस्थल को वक्षस्थल की केसर लगी हुई थी उन्हें उषा के सामने ही बैठा देखकर बाणासुर विस्मित चकित हो गया सतम प्रविष्टम मृतमातताय भटैरनी कैरवलोक्यमाधव उद्यम्य मौर्व परिघम व्यवस्थितो यथात को दंड धरो जिघा छया जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महलों में घुस आया है तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर डट गए मानो स्वयं कालदंड लेकर मृत्यु यम खड़ा हो जिगक्षया तान पर प्रसर पतः सुनो यथा सुपोहनत ते माना भिर्गथा निर्भिन्न रुभुजा भुजा बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यो ज्यो उनकी ओर झपटे त्यों त्यों वे उन्हें मार मार कर गिराते जाते ठीक वैसे ही जैसे सूरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर भुजा जंघा आदि अंग टूट फूट गए और वे महलों से निकल भागे तम नागपाशही बलिनद उषा भृत विषादे फला बदम निशम्या जब बली बाणासन ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपात से उन्हें बांध लिया ऊषा ने जब सुना कि उनके प्रियतम को बांध लिया गया है तब वह अत्यंत शोक और विशास से विफल हो गई उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी वह रोने लगी इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारभंश्याम सहितायाम दशम स्कंधे उत्तरार्धे अनिरुद्धवधो अनुद्धबंधो नाम ष्टितमोध्याय